पांच महान अश्वेत वैज्ञानिक लिंडा चित्ररौन हिंदी विदुषक अर्नेस्ट अर्नेस्ट जस्ट जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर सुजन मिकिनी स्टूअर्ट सिरली जैक्शन जूलियन सुजन मिकिनी स्टुअर्ट जन्म अठारह सौ सैंतालीस मृत्यु उन्नीस सौ बच्चों से प्रेम करने वाली डॉक्टर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मार्च अठारह को स्मिथ परिवार खुशियां मनाने के लिए इकट्ठा हुआ सिल्वरस और एनी स्मिथ ने अपने सातवें बच्चे का स्वागत किया वो एक सुंदर लड़की थी उसका नाम था सूजन मारिया स्मिथ सूजन बड़े होकर कुछ अद्भुत काम करेगी वो पूरे न्यूयॉर्क राज्य में बच्चों की पहली अश्वेत डॉक्टर बनेगी सूजन ने कब डॉक्टर बनने का निर्णय लिया ये किसी को नहीं पता कुछ लोगों के अनुसार जब उसकी भतीजी बहुत बीमार पड़ी तब सूजन ने डॉक्टर बनना तय किया सूजन ने उसकी देखभाल की पर उसकी भतीजी बहुत बीमार थी और वो चल बसी उसके कुछ दिनों बाद सूजन ने अपने परिवार से कहा मैं डॉक्टर बनूंगी उन दिनों बहुत कम महिलाएं ही डॉक्टर बनती थी अश्वेत महिला डॉक्टर तो लगभग न के बराबर थी पूरे अमेरिका में सिर्फ दो अश्वेत महिला डॉक्टर थी उस समय ज्यादा जोदत, ज्यादातर पुरुषों का मानना था कि महिलाएं डॉक्टर बन ही नहीं सकती थी पर सूजन ने पक्के इरादे के साथ कहा मैं डॉक्टर बन सकती हूँ अठारह में बीस साल की उम्र में सूजन ने न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया कॉलेज में उस समय होम्योपैथी पढ़ाई जाती थी होम्योपैथी पद्धति में मरीजों का उन दवाओं से इलाज किया जाता है जिनमें उस रोग के कीटाणु मौजूद होते हैं 1825 में होम्योपैथी पद्धति इंग्लैंड से अमेरिका आई क्योंकि वो चिकित्सा पद्धति बहुत अलग थी इसलिए पहले लोगों को होम्योपैथी पद्धति पर यकीन ही नहीं हुआ पर सूजन को होम्योपैथी पद्धति बहुत आकर्षक लगी सुजन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली पहली महिला थी वो एक बहुत होशियार छात्र थी उन्होंने जीवशास्त्र और केमिस्ट्री के विषय पढ़े शरीर के अलग अलग भाग कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी सूजन ने सीखा उसने पौधों का अध्ययन किया और बीमारियों में उनका कैसे उपयोग किया जाए वो भी सीखा जब बाकी साथी सो रहे होते तो सूजन अध्ययन करती वो अस्पताल में बीमार रोगियों की देखभाल करते हुए बहुत लंबे घंटे बिताती थी 23 मार्च 1870 को सूजन को डॉक्टरी की डिग्री मिली न्यूयॉर्क स्टेट में सूजन पहली अश्वेत महिला थी जो डॉक्टर बनी पूरे अमेरिका में वो पह... तीसरी महिला डॉक्टर थी डॉक्टर बनने के तुरंत बाद डॉक्टर सूजन स्मिथ ने अपने ब्रुकुल घर में ही क्लिनिक क्लिनिक खोला शुरू में बहुत कम मरीज आए लोगों ने उनकी काबिलियत पर विश्वास लोगों को उनकी काबिलियत पर विश्वास भी नहीं था पर जिन मरीजों का उन्होंने इलाज किया उन मरीजों ने डॉक्टर सूजन स्मिथ के बारे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया फिर डॉक्टर स्मिथ की शोहरत तेजी से फैली कुछ ही दिनों में उनकी प्रैक्टिस तेजी से चलने लगी जल्दी डॉक्टर ही स्मिथ ने एक दूसरा दफ्तर मेनहटल में भी खोला उस श्वेत और अश्वेत दोनों मरीजों का इलाज करती थी डॉक्टर सूजन ने गरीबों और रईसों दोनों का इलाज किया उनके अच्छे काम की खबरें अखबारों में छपी जल्द ही वो बहुत प्रसिद्ध हो गई बारह जुलाई अठारह को सूजन ने रेवरेंड मिलियम जी मिकिनी से शादी की उनके दो बच्चे हुए विलियम और एना। दुर्भाग्य इसके सैनिकों को बफेलो सैनिकों के नाम से भी जाना जाता था डॉक्टर सूजन अपने पति के साथ अलग अलग किलों को का दौरा करती और वहां पर अश्वित सैनिकों का इलाज करती अपने पूरे कार्यकाल में सुजन ने मरीजों के लिए बहुत मेहनत की उन्होंने आम लोगों की सेहत पौष्टिकाहार और दवाओं पर लोकप्रिय भाषण दिए वो अक्सर महिलाओं के अधिकारों और विशेषकर अश्वेत महिलाओं के उत्थान की बात करती थी अठारह में सूजन ने मेमोरियल हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की स्थापना में मदद की उन्होंने ब्रुकलिन होम फॉर एज कलर्ड पीपल में वृद्ध लोगों की तीमारदारी की वो न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फॉर वुमेन में पढ़ाती थी सूजन न्यूयॉर्क होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सोसाइटी की न्यूयॉर्क होम्योपैथिक मेडिकल सोसाइटी की सदस्य भी थी इस समर्पित डॉक्टर का निधन 7 मार्च उन्नीस को हुआ उस समय वो इकहत्तर वर्ष की थी ब्रुकलिन के सुजन स्मिथ मिकिनी जूनियर हाई स्कूल का नाम उनके सम्मान में उन्नीस को पढ़ा बाद में उनके कुछ अश्वित महिला डॉक्टर मित्रों ने मिलकर सुजन स्मित मिकनी मेडिकल सोसायटी की स्थापना की